ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधना की प्रतिक्रियाएं। आध्यात्मिक जीवन कृत्रिम धरातल पर नहीं दिया जा सकता शारीरिक व्यायाम की तरह साधना नहीं की जा सकती हमारा जीवन सदा एक स्वाभाविक जीवन होना चाहिए लेकिन स्वाभाविक जीवन का अर्थ है हमारी निम्न पशु प्रकृति के नहीं बल्कि उच्च स्वभाव के अनुरूप जिया गया हो जीवन सांसारिक लोग स्वाभाविक जीवन से जो समझते हैं उसका यह बिल्कुल विपरीत है सच्चा आध्यात्मिक जीवन आत्म पिपाशा का परिणाम है यह उच्चतर स्तर पर आरोहण करने की तीव्र इच्छा का परिणाम है तुम सभी को कभी न कभी इन प्रतिक्रियाओं से गुजरना होगा उनके उपस्थित होने पर भयभीत न हो किंतु सजग रहो प्रतिक्रियाओं का भिन्न रूप हो सकता है लेकिन यदि तीव्रता से साधना की जाए तो उन्हें रोका नहीं जा सकता और सदा अपने साथी साधक की सहायता करने का प्रयत्न करो जो अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है सदा उसके प्रति दयालु और सहजय हो जब भगवान ने स्वयं साधक का भार लिया है तो वह उसे इन सभी परीक्षाओं से निकलने देता है तुम चाहो या ना चाहो भगवान इन महान संघर्षों को तुम पर थोपेंगे अतः उनका स्वागत करो और अपना सबक सीखो इन संघर्षों का सामना करना और उन पर विजय पाना उस मन की शांति से अधिक महत्वपूर्ण है जो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी आध्यात्मिक जीवन को तीव्रतर बनाया जा सकता है साधना की गति को बढ़ाया जा सकता है आध्यात्मिक पिपासा में वृद्धि की जा सकती है और इस प्रकार आध्यात्मिक संघर्ष का काल कम किया जा सकता है लेकिन तुम्हें इन सभी प्रतिक्रियाओं और कष्ट मानसिक परिवर्तनों से होकर गुजरना ही होगा पर तुम बहुत लंबे समय के बदले उनके काफ़ी जल्दी गुजर सकते हो जितनी तीव्र साधना होगी प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही अधिक होंगी लेकिन उनका समय भी कम होगा स्वामी विभेदानंद कहा करते थे कि उन्हें अपने जीवन में दस जन्मों के अनुभव से गुजरना पड़ा था सभी योगी अपनी साधना को तीव्र करके आध्यात्मिक संघर्ष का समय कम करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें महान प्रतिक्रियाओं बाधाओं और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है लेकिन उनमें ऐसी महान शक्ति और लगन होती है कि वे इन अग्नि परीक्षाओं से संघर्ष सहर्ष गुजरते हैं जबकि सांसारिक लोग आध्यात्मिक जीवन में कछुए की चाल से चलने का एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाते हैं तथा उन्हें पढ़ने और बोलने से ही संतोष करना पड़ता है चेतना के उच्च केंद्र को पकड़े रहो वे सारी आध्यात्मिक कठिनाइयाँ तुम्हें तभी तक कष्ट देगी जब तक तुम अपने आध्यात्मिक चेतना के केंद्र को न खोज लोगे जो ही तुम उसे पालोगे त्यों ही लड़ाई में आधे से अधिक विजय हो जाएगी तब तुम अपने मार्ग के संबंध में निश्चित हो जाते हो तथा बहुत सी अनिश्चितता और तनाव दूर हो जाता है इसके बाद संघर्ष सूक्ष्मतर हो जाते हैं लेकिन वे कम भयानक होते हैं और उनका बाह्य प्रकाश कम होता है उसके बाद तुम अधिक संतुलन के साथ अधिक शक्तिपूर्वक आंतरिक संघर्ष कर पाते हो प्रत्येक सच्चे संघर्ष का पुरस्कार होता है परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, सदा अपनी चेतना के केंद्र को पकड़े रहो जब कोई समस्या पैदा हो तो अपने चेतना के केंद्र पर चले जाओ और जब तक समस्या दूर न हो जाए तब तक वहाँ बने रहो जब किसी भी प्रकार का प्रलोभन आए तो वहाँ चले जाओ जब कोई अशुभ प्रेरणा रूपायित होने का प्रयत्न करे तो वहाँ चले जाओ बाह्य जगत से तुम्हें आघात प्राप्त हो तो वहाँ चले जाओ उसे सदा स्थिर रखो उसे अपना निजी घर बना लो चेतना के केंद्र को उच्चतर स्तर पर बदले बिना मनोनिग्रह एक असंभव कार्य है और दीर्घकाल तक निरंतर पूर्वक जप ध्यान और साधना के बिना तुम चेतना के केंद्र को सफलतापूर्वक परिवर्तित करके उच्च स्थान पर स्थिर तथा चिंतन प्रवाह को परिवर्तित कर उच्चतर मार्गों में प्रवाहित नहीं कर सकते कई बार पुरानी आदतों के कारण हमारी चेतना का केंद्र कुछ समय तक उच्च स्तर पर रहने के बाद निम्नगामी हो जाता है तब उस केंद्र विषय से संबंधित अनेक प्रकार के विचार उठने लगते हैं अतः तुम्हें ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए सदा स्वयं को देह और मन से भिन्न एक स्वप्रकाश आत्मसत्ता समझो अपने नियमित ध्यान के बाद उपनिदों अथवा शंकराचार्य के अद्वैत परक स्त्रोत्रों में से कुछ निर्दिष्ट अंशों का नियमित पाठ करो आत्मा के वास्तविक स्वरूप विषयक इन अंशों का पाठ करते समय इन भावों को अपने मन में गहरे बिठाने का प्रयत्न करो साधना की सकारात्मक तथा नकारात्मक पद्धति का सम्मिलित प्रयोग करो देह तथा उससे संबंधित सभी वस्तुओं का निषेध करो लेकिन अपने समग्र मन प्राण से बलपूर्वक आत्मा को घोषित करो प्रतिष्ठित करो अनेक प्रारंभिक साधकों को इससे सिर दर्द हो जाता है लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जो सिर दर्द पैदा करती है परिवर्तन के तौर पर यह क्यों नहीं पथिक की प्रगति हमारे जीवन की समग्र दिशा परिवर्तित करनी होगी हमने जो कुछ किया है उसे मिटाना होगा हमने मानो अपने मित्रों को बाहर निकाल दिया है और शत्रुओं को भीतर आने तथा अपने साथ रहने दिया है अथा अपने पूर्व के बुरे विचारों और कर्मों को प्रभावहीन बनाने के लिए विपरीत विचारों और विपरीत कार्यों की साधना के समय ही नहीं अपितु तो अन्य समय भी आवश्यक है यह एक कठिन और दीर्घकालीन कार्य है जिसके लिए महान शौर्य एवं धैर्य की आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन फूलों की सेज नहीं है बल्कि सचमुच एक दुस्साहसिक और कठिन कार्य है हमारा मानव व्यक्तित्व शुभ और अशुभ दोनों से निर्मित हुआ है अशुभ को धीरे धीरे दूर करना और शुभ को प्रोत्साहन देना चाहिए आत्मा के विकास क्रम में शुभ और अशुभ दोनों उपस्थित होते हैं साधक को वास्तविकता का सामना कर जीवन के उच्चतर अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें अपने त्रुटियों से भी लाभ उठाना चाहिए और उनकी अत्यधिक चिंता करने के बदले स्वयं को बदलाव बलवान बनाना चाहिए तथा तो यथाशक्ति उनकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए यदि हम फिसल जाए तो इससे हमें विनम्र तथा परमात्मा पर और अधिक निर्भर होना चाहिए जो हमारा आश्रय तथा हमारी सत्य का वास्तविक स्रोत है